हृदय स्मृदुराल करुणाल नमा भगवत्द शंकर लोक शंकर शंकर शंकराजा कृत तो वे सूत्र अध्याय द्वितीय पाद में जो क्रांति गत्यादि विवरण पाद है इसमें प्रथम अधिकरण है वाघादि अधिकरण तो वाघ अधिकरण में पूर्व पक्ष भाष्य हो गया था यह सूत्र जो है सिद्धांत सूत्र है अ सौम्य प्रयतो वा मनसि संपद्य मनप्राणे मन प्राणे तेज पर देवताया ये छांदों के उपनिषद में ष्ठाध्याय में चौदवा खंड में ष्ठाध्याय का आठवां खंड हो जाता है उसमें इसमें ये वाक्य आया कि मृत्यु के समय और सुषुप्ति के समय दोनों समय में वाघादि इंद्रियों का लय मन में होता है ऐसा कहा तो वाघादि इंद्रियों का लय मन में होने से ये जो मानसिक लय है यह का वाक् का लय हो अथवा केवल वृत्ति मात्र का लय है वाणी का लय नहीं इंद्रिय का लय नहीं इंद्रिय सहित वृत्ति का लय है इंद्रिय रहित वृत्ति का लय है ये संशय हुआ क्योंकि मूल श्रुति में भी वाक् शब्द का ही प्रयोग है तो उसमें ये व्यक्तता नहीं है कि ये वाक है कि वाकवृत्ति है और दूसरा आगे जाकर के ये चतुर्थाध्याय में द्वितीय पाद के आगे सोलवां सूत्र में अविभागो वचनात् ऐसा वहां आगे कहें तो उसमें वाक वृत्ति और वाणी दोनों को लेकर के विचार करेंगे अभिभाग की प्राप्ति के जो लय की अवस्था इसलिए ये विषय यहां प्राप्त हुआ था कि इसमें सिद्धांत में यह निश्चय किया ये वाणी वृत्ति है वांग मनसी दर्शनाथ शब्दाच तो वांग मनसी दर्शनाथ शब्दाच सूत्र से वांग शब्द के द्वारा वृत्ति लेना चाहिए ऐसा भाष्यकार में सिद्धांत भाष में आरंभ में कर दिया वाक वृत्तिर्मनसी संबद्धता इति वागवृत्ति का मन में लय होना होता है वाणी का नहीं क्योंकि वांग मनसी तेवा आचार्य पठती ही ऐसा का तो ये वांग मनसी ऐसा आचार्य पाठ करते हैं तो उसी से वागवृत्ति ही लेना है क्योंकि आगे जाकर के अविभाग वचनात इस सूत्र में दोनों का ग्रहण करेंगे वाघवृत्ति और वाणी इंद्रिय का ग्रहण करेंगे इसलिए ऐसा ही लेना चाहिए कहा था ये भाष्य हो गया आगे टीका देखिए वाची दर्शितम न्यायम चक्षुरादिशु अतिश्य अब यहां जो लय क्रम में प्रय अस्य सौम्य प्रयदो वांग मनसि संपद्य ऐसा केवल वाणी का नाम लिया अन्य इंद्रियों का नाम ले लिया तो यह क्या केवल वाणी मात्र का ही लय होता है या अन्य का भी होता है ये संशय हो सकता है इसलिए ये आगे सूत्र बना करके अन्य का भी अधिदेश करना है कि जो जो न्याय वा, वाक में कहा है उसी न्याय से आगे चक्षुरादि का भी ग्रहण करना चाहिए ये कहना चाहते हैं ऐसा सूत्र है अतएव ज सर्वाण्यनु अतएव चर्वाणी अनु ये पहले जो कहा गया अत मन इसलिए इसलिए अर्थ है जो कि यत न स्वरूपलयः स्वरूप का लय नहीं है यहाँ मनसी लय का स्वरूप का लय नहीं है इसीलिए अतएव सर्वाणी अनु अन्य इंद्रियों का सभी करणों का भी लाया समझा जा सकता है जैसा हम सुषुप्ति में जाते हैं सोने के लिए विश्राम करते हैं तो एक एक इंद्रिय निवृत्त हो जाता है इंद्रिय के विषय का ग्रहण फिर नहीं होता जैसा वाणी आदि एक एक इंद्रिय चक्षु है वाणी है इत्यादि लय होकर सभी मन में एक हो जाता है और मन जो है वो स्वप्न देखना होगा तो उस समय स्वप्न का दर्शन कराते हैं और नहीं देखना होगा तो वहां से सीधा सुषुप्ति में चले जाते हैं तो वो जो क्रम है उसमें भी सारे इंद्रिया मन में लीन हो जाती है ऐसा ही दिखाई पड़ता है इसीलिए यही कारण है सर्वाणी अनु वाघ इंद्रिय उपलक्षण है अन्य सभी का तो वाघ वृत्ति से अन्य सभी वृत्तियों को लेना चाहिए ऐसा सूत्र में अनिदेश करके बताया टीका यदा प्रकृति विकार भावाभाव न स्वरूपलयो वाचहा पूर्व सूत्र में दिखाया कि ये प्रकृति विकार ना होने से मन वाणी का कारण ना होने से उसमें लयक नहीं हो सकता है वाणी मात्र जो वृत्ति है उसी का लय हो और वाणी का लय नहीं हो ये कहा था स्वरूप लय नहीं होगा अभी तो वृत्ति लय ही होगा अतएव सवृत्ति के मनसी सत्यव सर्वाणी इंद्रिया तद अनुवर्तंते तो सर्वाणी अनु का अर्थ है कि जैसे वाणी की बात कही गई है ठीक उसी प्रकार अन्य सारे इंद्रिय भी क्रमशः उस क्रम में एक एक करके मन में लीन हो जाती है न तो तथा स्वरूपेण लीनता यहां भी स्वरूप लय नहीं है इंद्रियों का लय नहीं है इंद्रिय वृत्तियों का लय प्रवृत्तियों का लय अब वो प्रवृत्ति नहीं कर पाएगी इंद्रिय है इंद्रिय वजूद रहने पर भी प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी ऐसा तो इसी की व्याख्या करते हैं भाष्य में तस्दुपांदतेजा पुनर्भव इत्यत्र संपद्यम अवशेषेण सर्व इंद्रिया मनसी संपत्ति श्रूयते ये, ये उपनिषद में देखते हैं तो तस्दुपांदतेजा जब मन शांत हो जाता है उपशांद है और एक उष्णता को लेकर के यहां दिखाया है उत्क्रमण के समय में जब उष्णता समाप्त हो जाती है शरीर में उष्णता समाप्त हो जाती है उस स्थिति की बात है तब वो पुनर्भव पुनर्भव का अर्थ है पुनर्जन्म को प्राप्त करने के लिए यहां से जाकर के आगे जन्म प्राप्त करने के उद्देश्य से तो ये भव शब्द का अर्थ जन्म ही होता है तो यहां से उपशांत तेज हो गया अब शरीर ठंडा पड़ गया वो उसका अर्थ क्या हुआ कि सारे इंद्रिय निवृत्त हो गए और प्राण भी निवृत्त हो गए यावत काल प्राण निवृत्त नहीं होता है तब तक जो है वहां शरीर में उष्णता रहती है तो प्राण निवृत्त होने पर वो ठंडा हो जाता है तो मतलब मृत्यु हो गई ऐसा तो पुनर्भवम इंद्रिय मन से संपद्य वो कैसे जाता है यहाँ पुनर्जन्म के लिए पुनर्भव के लिए कि मन में संपन्न हुए सारे इंद्रियों को लेके जाता है कौन है लिंग शरीर जाता है सूक्ष्म शरीर यहां से निकल करके दूसरे शरीर में जाता उसके पास सारा सूक्ष्म शरीर का अवयव रहता है इंद्रिया रहता है इंद्रिय मन प्राणि तो पुनर्भवम इंद्रिय मन से संबंध मान वो कैसा जाता है क्या क्या लेके जाता है हम तृतीय में प्रथम अधिकरण में इसका विचार किया तो जो वहां विचार किया है उसी के अनुसार जाएगा वो पहले ही हो गया है तृतीय अध्याय के प्रथमाधिकरण कि क्या क्या लेके जाता है वहां प्रश्न किया था उसके उत्तर में वो किया था तो पुनर्भव इंद्रिय यहां इतना ही कहना है कि एक इंद्रिय नहीं सारे इंद्रिय हो जाते तो प्राण के निवृत्त होने पर शरीर के ऊष्मा समाप्त होने पर यह लक्षण दिखाई पड़ता है अविशेषेण सर्वेशा इंद्रियाणा मन से संपत्ति सुशेष रूप से सभी इंद्रियों के मन में संपत्ति यानी एक साथ होना देखा गया जो लोग श्रवण नहीं किए तृतीय का प्रथम पाद के जो प्रथमा अधिकरण आदि अधि का तो उनको एक बार वो अधिकरण आदि अधि को भी देख लेना चाहिए और जो श्रवण करने के बाद भी विस्मरण का किए हुए हैं उनको भी वो दोबारा देख लेना चाहिए अब श्रवण किया है तो मालूम नहीं वहां क्या कहा तो वो बहुत मुख्य अधिकरण है इस विषय में तो यहाँ के आगे की बात कहते हो यहां से कौन कौन निकलता है कैसे कैसे निकलता है तो वो सारे मिलकर के निकल गया और वो निकल जाने के बाद तो शरीर अंदर को प्राप्त करता ततएव वाच इव वा चक्षुरादीना सवृत्ति के मन से अवस्थित वृत्तिलोपदर्शना ततएव अतएव कारण ये सूत्र में कहा उसमें वाच वा। जैसे वाणी में कहा वैसे ही चक्षुरादीना भी सवृत्ति के चक्षुरादि जो इंद्रिया है इंद्रियां है ये वृत्ति सहित मन में मन की वृत्ति अभी समाप्त नहीं हुई है ऐसे मन में अब मन की वृत्ति क्यों समाप्त नहीं हुई इंद्रियां कार्य करना बंद कर देती है तब भी मन कार्य करता रहता अब इंद्रियों में शक्ति क्षीण होने पर भी मन में शक्ति रहती जैसे खाने पीने की शक्ति इंद्रियों में क्षीण हो गई अब खाएंगे तो खत्म नहीं होता अब बीमार कर देता है तब भी मन में वो चीजें खाने की इच्छा बनी रहती है ऐसे कई वासनाएं हैं, देखने की इच्छा वो बनी रहती है चक्षु में देखने की इच्छा समाप्त हो गई है फिर भी वो चक्षु में देखने की इच्छा ना मतलब देखने की शक्ति नहीं होने पर भी इच्छा बनी रहती है ऐसे सारे वासनाएं हैं चलने की इच्छा वो चलने के लिए पैर साफ नहीं देता पैर में घुटना के दर्द ये दर्द वो दर्द सब होता फिर भी चलने की इच्छा पकड़ने की इच्छा सुनने की सब इच्छा सब इच्छाएं रहती है कान सुनता नहीं फिर भी सुनने की इच्छा बंद नहीं होती वासनाएं कर्म इंद्रिय की वासनाएं सभी है। काम वासना वासना तो रहती है लेकिन वो इंद्रिया आदि काम नहीं करने पर भी काम वासना रहती है इसी प्रकार सारे इंद्रियों और शक्ति में अंदर है तो मानसिक वृत्तियां रहती है मन में वो कार्य करते रहते हैं इसलिए सावृत्तिक मन में यह लय करने का कारण यह कि बाह्य चेष्टाएं समाप्त होने पर भी वो मन में अवस्थित के काम करते इसलिए मन से अवस्थित वृत्तिलोप दर्शनात् तत्व प्रलय असंभवात शब्द उत्पत्ति वृत्तिद्वार सर्वाणी इंद्रिया मनो अनुवर्तंते तो मन के स्थिति रहते हुए वृत्ति लोप देखा, देखा गया मन के काम करते हुए भी इंद्रियों में वृत्ति का क्षय देखा गया इससे क्या समझना चाहिए कि ये वृत्तियां इंद्रिय की वृत्तियां मन में चले गई है मन में जाकर के लीन होने से ही अब वो वृत्तियां अलग से नहीं दिखाई पड़ती तो अलग से काम नहीं कर पाती इसलिए बोला वृत्ति लोभ दर्शना इंद्रियों की वृत्ति लोभ देखा गया चक्रद इंद्रियों की वृत्ति लोभ और तत्व तो प्रलय असंभव किंतु मन में इंद्रियों का तत्व तो प्रलय नहीं हो सकता तत्व प्रलय मैंने वास्तविक जो स्वरूप लेकर के जो प्रणय है वो नहीं हो सकता चक्षु इंद्रिय में जाकर मन में जाकर लीन नहीं हो सकती क्यों शब्द उपपत्ति है दोनों हेतु पहले कहा शब्द भी है और यही युक्ति भी है अनुभव भी है वृत्ति द्वारा वह सर्वाणु इंद्रिया मनो अनुवर्तन इसलिए यही कहना उचित है कि वृत्ति के माध्यम से ही सारे इंद्रिया मन में जाती है मन का अनुवर्तन करती है सर्वेशम कर्णा मनसी उपसंहार अविशेषे सती वाच पृथक ये पूछ सकता है कोई अभी सारे इंद्रियों को जब मन में लीन करना है सवृत्ति के मन में तो फिर अलग से यहां चक्षु को नहीं चक्षुड़ आदि को नहीं लेते हुए वाणी को ही क्यों कहा वाणी को कहा उसी को चक्षुरादि को कहना चाहिए था या अन्य इंद्रियों का भी नाम लेना चाहिए था तो वाणी का ही नाम लिया वांग मनस संबद्ध इतना मात्र कहा श्रुदि तो वो क्यों ऐसा कहती है तो सर्वेशा कर्णा मनसी उपसंहार अविशेष सारे कर्ण जबकि मन में उपसंहृत हो जाती है तब वाच पृथक कर्णम वाणी का पृथक ग्रहण वांग मनस संबद्ध दे उदाहरणानुरोधे ना ये जो है ना श्रुदी में जो वाग मनस संबद्ध दे श्रुदी में जो कहा है उसी को अनुरोध करके यहां सूत्रकार ने वांग मनसी ऐसा कहा तो ये वाणी का ही ग्रहण किया वो श्रुति के अनुसार जानने के लिए श्रुति में जैसा कहा वैसा किया और एक इंद्रिय लेने पर सारे इंद्रियों प्रक्रिया के अनुसार उसमें उपलक्षित हो जाती है तो वो भी आ जाता है उसमें के अलग से कहने की आवश्यकता नहीं ये श्रुति के अनुसार केवल यहां कहा गया बस इतना ही है ठीक तीसरी पंक्ति देखी उत्क्रमणादर्धम यवत तस्मापशादेजा ये तेजस यानी शरीर में उष्ण ऊष्मा कब कम होती है कब शांत होती है तब तो कहते हैं जब उत्क्रमण के बाद शरीर से प्राण निकल चुका है तब होता है उपशाद्यादिलिंगकम तेज अस्थक्ता ये उपशादा का अर्थ क्या है उपशा तेज य उपा उपशांत तेजाह ऐसा ये प्रथम एक वचन है तो ये तेजस को लेकर के यहां कहा गया उपशांत तेजस शब्द बनेगा प्रथम एक वचन उपशांत तेजाह जिसके तेज उपशांत हो गया ऐसा करके बहुरीही में करना पड़ेगा अनेक वन्य पदार्थ में समास करके फिर उपशांत जो विशेषण है उसको पहले रखा है उपशांत है ये निष्ठारूप है निष्ठारूप पूर्व निष्ठा एक सूत्र आता है सूत्र से निष्ठारूप रूप पूर्व में होता है और अनंतर इसमें हो जाता है तीसरे उपशांत पुनर्भव प्रतिबद्ध ये किसके लिए सारे एकत्र होकर के चले गए कहते हैं यहां कर्म समाप्त हो गया अब यहां रहना संभव नहीं यहां जो कर्चा पानी लाया था वो समाप्त हो गया अब यहां कुछ मिलेगा नहीं यहां से वो दूसरे जगह जाने पड़ेगी तो बाकी लेकर के वो दूसरे जगह चला जाता है अथवा ऐसे समय हो गया प्रारंभ समाप्त तो हो गया अब यहां रहना संभव नहीं तो अभी दूसरे में जाना जहां भी जाना होगा जाना इसलिए पुनर्भवम फिर शरीर लेने के लिए निकल गया क्यों ये शरीर नहीं लेना है तो तभी तो नहीं निकलेगा तो शरीर लेना है तभी निकला वो आगे जाना है ना तभी अपनी सामग्री पोट्री बांध करके लेके जाता नहीं तो ये सब लेके जाने क्या जरूरत है क्योंकि वहां जाएंगे तो दूसरा मिल जाएगा बोले वहां ऐसा सब चीज दूध नहीं मिलती है कुछ तो यहां से भी ले जाना पड़ता जो लेकर जाना वो तो लेके जाना है अब जो वहां मिलेगा वहां मिलेगा crawl... ऐसा होता है तो ये व्यवस्थित है जैसा भी होगा तथा भी सर्वाणी इंद्रिया वृत्ति द्वारे मनो अनुवर्तन यदि संभव यहां भी सारे इंद्रिया मन को अनुवर्तन कैसे करती है वृत्ति के माध्यम से करती है अदयव इत्युक्तम दृष्टांत स्पष्ट जो दृष्टांत का स्पष्टीकरण देते हुए अन्य को भी उसमें जोड़ दिया यदि अत्र विशेषेण सर्वेन्द्रिया मनसी वृत्ति उपसंहारो विवक्षिता ती कि आद्य सूत्रे वाच पृद तो ये सारे का यदि इंद्रियों का लेना है तो ये सूत्र में केवल वाणी का ग्रहण क्यों किया वांग मनसी संबद्धता इसमें इतना ही क्यों कहा कहते हैं ये वहां जो मूल में जो कहा है वांग मनसी संबद्धता इतना ही कहा उसी का अनुरोध करके सूत्रकार ने भी ऐसा कहा यदि अभिप्राय से सभी इंद्रियों को लेना ही है इस प्रकार ये प्रथम अधिकरण समाप्त हो जाता है अभी ये इसी को आगे बढ़ाने के लिए ये जो मंत्र अभी हम विचार कर रहे हैं इसी का आगे की पंक्तियां विचार करने के लिए आगे के दो अधिकरण इंद्रिय वृत्ति लय आधारस्य मनसो वृत्ति लय आधारम निरूपयति। अब पहले इंद्रियों की वृत्ति हो गई वृत्ति का लय मन में हो गया अब मन का लय कहां होगा मन का लय कैसा होगा आगे फिर मन भी लय होगा तो वो कहा होगा इस पर अभी विचार करने के लिए आगे क्या है क्योंकि वो मंत्र में आगे ऐसा कहा गया वांग मन से संपद्य दे मन प्राणे ऐसा कहा तो ये अभी मन में मन तो प्राण में लीन हो जाता है तो ये प्राण क्या है ये बताना है ऐसे करके आगे विचार करने के लिए दिखाया न्याय संग्रह देखिए अब अन्न यो हो आगार परिणामात् मनसवशिंगणता मनस्थिता प्राण प्रकृतेमनस तथाशब्द स्वरूप प्राप्त यहां ये अलग करने एक स्थिति आ गई है यही है कि अन्नमयम ही सौम्य मन आपोमय प्राण ऐसा छांदोग्य में वाक्य आया कि ये जो अन्नमयम सौम्य मन मन क्या है ये सौम्य ये अन्न का ही विकार है अन्न है ऐसा कहा और आपोमय प्राण और प्राण आपोमय जलमय होता ऐसा कहा इसमें दोनों में एक विकार कार्य कारण भाव दिखाया इसीलिए संशय होता है कि अब अन्न हो प्रकृति विकृति भावात् इन दोनों में प्रकृति विकृति भाव दिखाई देगा अब और अन्न इसमें देखेंगे तो जल जो है ना जल, जल का अन्नमयम ही सौम्य मन आबोमय प्राण का अब ये जो जल से ही अन्न होता है जल जहां रहेगा वहां अन्न होगा तो जल और अन्न में अन्न का अर्थ जो भक्ष्य आदि होंगे और पृथ्वी को भी अन्न कहते हैं तो जल आदि संबंध से होता है जल नहीं होने से अन्न नहीं होता है। तो ये प्रकृति विकृति भाव इसमें दिखाई पड़ा और उसी अन्न का विकार है मन तो उस दृष्टि से क्या हो गया कि जल से अन्न बनता है और अन्न से मन बनता है इस अन्नमयम ही सऊ में ऐसे में जो जल का जो संबंध है प्राण से तो जल कारण होकर के प्राण भी कारण हो जाए तो प्राण से आ, अन्न बन गया और उस अन्न से मन बन गया ऐसा होने से यहाँ कार्य कारण भाव दिख रहा है पूर्व में कहा था यदि कार्य कारण भाव होता स्वरूपलय होगा ऐसा कहा कार्य कारण इधर में स्वरूपलय नहीं होता है इसलिए यह विशेष आ गया यहाँ कार्य कारण भाव की संभावना ऐसे क्रम से तो अन्नमय ही सौम्य मन हा आपोमय प्राण है ऐसा क्योंकि ये पृथ्वी अन्न शब्द से पृथ्वी लेने पर भी जल कारण होता है पृथ्वी का तो जल ऐसे भी कारण हो गया तो जल के स्थान पे हम प्राण को रखा गया तो प्राण और जल में संबंध दिखाया तो अब मन प्राणे कहने पर मन कार्य हो गया और प्राण कारण हो गया ऐसे कार्य कारण संबंध से होने पर असली मन का ही लय प्राण में हो जाएगा फिर वृत्ति सावृत्ति के मन का अनुवृत्ति मात्र का नहीं सवृत्तिक मन का लय होगा सुपूर्ण लय होगा कार्यकारण भाव है इसलिए पहले तो कहा था मन और इंद्रियों में कार्यकारण भाव नहीं है इसलिए वहां स्वरूप लय नहीं होगा अब यहां स्वरूप लय के प्रसंग है ऐसा कारण है इसलिए ये अधिक अलग अधिकारण अधिका बनाया कि सावृत्तिक मन क्या करेंगे ये इसको लेकर के विचार किया तब पूर्व आदि ने कहा कि ये जो प्राण वसित्व लिंगे ना प्राणवशित्व लिंग प्रमाण से प्राणाकार परिणता नाम अम्मात्राना, जो प्राणाकार से परिणत जल मात्राएं हैं और उसमें मन आकार परिणाम अब बाद में उसी से मन आकार परिणाम हो जाएगा यानी मन रूप से वो अवस्थित हो जाएगा उसकी संस्थिति हो जाएगी इसीलिए प्राण प्रकृतिर मनसहा इस दृष्टि से प्राण मन का कारण हो गया प्रकृति हो गया तो तत्र यथा शब्दम स्वरूपलय प्राप्त तब तो फिर उसमें जैसा कहा गया वैसा स्वरूबलय ही हो सकता है मन प्राणे ऐसा कहा तो मन प्राणे का लय ही वास्तविक लय मानना पड़ेगा अब है तो स्थिति ऐसी है तब कहते हैं कि नहीं यहां भी ऐसा नहीं होगा मन परिस्पंदन से मात्रेण मन प्राणयो स्वरूपेण प्रकृति विकार भावत यहां जो है ना ये मन का जो परिस्पंदन है परिस्पंदन का मतलब मन जो हिलता डुलता काम करता है मन का जो आ, काम करने का जो स्पंदन है क्योंकि विचार होने पर यहां स्पंदन का है, एक वाइब्रेशन है और वो तरंग के रूप से काम करते हैं ऐसे ब्रेन्स का जो वेव्स है वो भी तरंग रूप से काम करते हैं ऐसे कहते हैं तरंग का आकार होता है ऐसे ही मन में तरंग रूप से वृत्तियां उड़ती है तो मन एक स्पंदन कार्यकर्ता है ऐसा दिखाई पड़ता है मन स्पंदित हो रहा है और स्पंदन तो प्राण का स्वरूप होता है प्राण के द्वारा स्पंदन होता है जो भी क्रियाएं हैं वो स्पंदन से आरंभ होती है सर्वप्रथम सृष्टि के आरंभ में भी एक स्पंदन हुआ था वही स्पंदन से शब्द तरंग उत्पन्न हुई और उसके बाद स्पर्श तरंग इत्यादि इत्यादि फिर आगे बढ़ते गए तो आकाश में एक स्पंदन हुआ था वो स्पंदन को आदि स्पंदन कहते वो ही शब्द तरंग को उत्पन्न करता और उसी वाइब्रेशन से बाकी उसी में से धीरे धीरे आरंभ हो गया फिर उसमें पार्टिकल्स भी जुड़ने लग गया हिलने लग गया ये सब होता पहले लोग सोचते थे कि ये आकाश बिल्कुल खाली है यमची है अब पता चला है कि आकाश एमटी नहीं है एमटीनस है ही नहीं ऐसा यदि आकाश ये जो दिखाई देता है और बहिरा आकाश जो भी आकाश है वो भी एमटी नहीं है उसमें भी क्या है वो वाइब्रेशन है बोला हो करके आवाज भी है आवाज भी है उधर। तो शब्द भी है और वाइब्रेशन भी है पार्टिकल्स भी है तो आकाश एमटी कुछ मिलता ही नहीं ऐसा बता दिया जो हमारे शास्त्र पहले से कहता रहा कि हम किसी को खाली नहीं मानते अब वो आकाश स्थान देता है कि क्योंकि अवकाश देना उसका स्वरूप है लेकिन इसका ये अर्थ नहीं वो कुछ नहीं है पहले तो ये सोच रहे थे वो कुछ नहीं है ऐसा ये अभी कुछ नहीं है नहीं बोलता वो बोलते है वहां कुछ वाइब्रेशन तरंग है और उसी के कारण बाकी सब उत्पन्न हुआ तो कितना अच्छा है देखिए ये सब होने के पहले यद्र त्र अभी हुआ है इसके पहले ही उन्होंने चिंतन करके ये समझ रखा इसलिए हम आकाश को भी कार्य बोलते हैं आकाश भी कार्य है तो कुछ ना कुछ आया उसमें तो वो प्रथम स्पंद जो होता है वही स्पंदन वास्तव में वो स्पंदन बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते और उसमें तरंगे उत्पन्न हो करके फिर धीरे धीरे जो है पार्टिकल्स जुड़ते गए और मॉलक्यूल्स जुड़ते गए फिर बन करके और एक एक तरंग के अनुसार कुछ कुछ उसमें मेटीरियल कॉस्ट तैयार हो गया तो मात्र मै जो है एक्टिव हो गया और वहां से हो करके धीरे धीरे फिर बढ़ते गया बढ़ करके फिर ऐसा हो गया बैक्टीरिया उत्पन्न हो गया ब्रिया उत्पन्न हो गया वो उत्पन्न हो गया और ऐसे तरंगे उत्पन्न होने से वायु में कुछ प्रचलन हो गया प्रकम्पन हो गया और ये आपस में वायु जो है टकराने लग गया और वहां फिर जो है वो वायु आपस में टकरा करके कुछ गैसेस नया नए बन गया ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते पता नहीं फिर जल बन गया अचानक गैस तो ये तो टकराने से को हो गया ऑक्सीजन हाइड्रोजन सब जुड़ गया फिर जाके जल बन गया और जल बनने के बाद जल नीचे गिरा और नीचे गिरने के बाद फिर वो रहा और जल में धीरे धीरे जो है कुछ समय के बाद में वो जल ठंडा हो करके बैक्टीरिया पैदा हो गया बैक्टीरिया पैदा हो करके फिर धीरे धीरे शरीर आदि जैसा भी बना बना ऐसा ऐसा वो क्रम से बताते तो पहले जो मेटीरियल कॉस्ट उस था उसमें स्पंदन था तो ये हमारे काश्मीर शैव तंत्र है जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ उनका है उसको स्पंदकारिका कहते हैं स्पंदकारिका शिव सूत्रों के ऊपर स्पंदकारिता, बहुत सुंदर ग्रंथ है तो उन्होंने भी इसी विचार को लेकर के कहा कि सर्वप्रथम एक स्पंद हो गया वही स्पंदन धीरे धीरे बढ़ते हुए हमारा मनस्पंदन प्राण स्पंदन अभी जो हमारा हृदय का स्पंदन ये सारे स्पंदन उसी स्पंदन का ही स्वरूप है कि हृदय स्पंदन से सभी का स्पंदन मालूम कर सकता है इसलिए सभी में स्पंदन मिलेगा आपको जो भी जीवंत है उसमें स्पष्ट मिलता है जो जीवन नहीं है उसमें भी मिलता है लेकिन वो मालूम नहीं होता है वैसे वाइब्रेशन बोलते हैं ना ये पत्थर आदि में भी वाइब्रेशन होता है उसको उसी के लिए इंद्र चाहिए उसको नापने के लिए तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है तो ये स्पंदन को उन्होंने शिव का स्वरूप माना शक्ति और शिव का जो संयोग हो गया और सबसे पहले एक स्पंदन वहां आरंभ हो गया उसी से सृष्टि आरंभ हो गई ऐसा वो कहते हैं उनके वो जो स्पंदकारिका है स्पंदकारिका में प्रथम श्लोक जो है कारिका है ये उन्मेश निमिषाभ्याम जगद प्रलयोदय तम शक्ति चक्र प्रभव शंकर नुम ऐसा कहा ये जो सिद्धांत है सारा तंत्रशास्त्र का और जो आगे योगशास्त्र आया आया इत्यादि जो भी प्रचलित है सारे शास्त्र का मूल है यहां आ, ये उन्मेष निमिषाभ्याम जगत प्रलयोदय जिससे भगवान शंकर के उन्मेष निमिष से यानी आंख पलंग मारने से स्पंदन को दिखा रहा है तो उस स्पंदन से यह संपूर्ण जगत प्रकट हो गया जो हिला हिला दिया तो सारा जगत हो गया तम शक्ति चक्र प्रभ, विभव प्रभवम शंकरम नुमा ये जो शक्ति चक्र कह रहे हैं ना ये सारे तंत्रशास्त्र में जितने शक्ति उपासना आए ये शक्ति चक्र से आए वो उनको शक्ति चक्र कहते हैं ये शव सिद्धांत तो वो अनेक शक्तियां हैं उसमें जैसे अभी हम जो उपासना करते हैं दश महाविद्या आदि आदि जो भी होगा ये सारे शक्तियां हैं उन शक्तियों को उन्होंने कहा वो चौसठ योगिनिया इत्यादि शक्ति चक्ति चक्ति शक्ति चक्र कहते हैं माने शक्तियों का समूह और वो अलग अलग प्रकार से कार्य करती है और उन कार्यों का भी अलग अलग विभाजन किया उन्होंने वहां तो वो विभाजन करके सारे सृष्टि को बना दिया और वो सारी शक्तियां ही काम करती है तो एक, -एक शक्ति में अनेक शक्ति चक्र प्रकट हो जाएंगे तो ऐसे करके अनंत शक्ति चक्र हो जाएगा तो ऐसे शक्ति चक्र से ये कहते हैं भगवान परमेश्वर है शुद्ध रूप में है महा महेश्वर है तो महेश्वर का जो प्रथम स्पंदन से एक शक्ति उत्पन्न होगी और वो शक्ति शक्ति चक्र बन गया और उसके बाद में सारे सृष्टि हो और बाकी तो वो जो ईश्वर का वर्णन करते हैं हम परमात्मा का जैसा वर्णन करते हैं वैसे ही वर्णन करते हैं स्वात्म स्वरूपम मुगुर नगरव स्व इत्यादि उनका वर्णन है तो वो जो स्वात्म स्वरूप से प्रकट हो जाता है जैसा सब कुछ जैसा दर्पण में दिखता है वैसा प्रकट होता है स्वच्छ स्वात्म स्वभित कल यदि धरणी रस शिवान सदाया और वो स्वच्छ स्वरूप में अपने स्वरूप में सोच रहता है शुद्ध रहता हुआ ये माया शक्ति जो चक्र शक, शक्ति चक्र है इसके प्रेरणा से वहाँ सब कुछ प्रकट हो जाता है वाणी पहले स्पंदन के रूप में वाणी प्रगट हो जाती है शब्द प्रगट होता है फिर शब्द तरंगों जुड़ करके अनेक अनेक प्रकट हो जाते हैं ऐसे करके सारी प्रक्रिया बताई जो अभी ये जो पार्टिकल्स मॉलिकुल्स इत्यादि करके जो भी उनके आ, स्पंदन परिस्पंदन इत्यादि बोलते हैं जो मैटर के और इसको को सब ले एनर्जी को से लेकर के ये सारी बातें वहां उन्होंने बताई और मैटर एनर्जी को उन्होंने इस प्रकार से शक्ति चक्र के संबंध में किया और पीछे से शिव स्वयं वो चैतन्य रूप से इसी को सब स्पंदित कर देता ऐसे करके उनका बहुत सुंदर सिद्धांत सूत्रों के आधार पर स्पंधकारिका प्रसिद्ध है उसी से सारे मंत्र तरंग आदि बनेंगे जैसा वो वेद भी है शब्द है वो वही प्रकट होता है वो तरंग रूप से आ तो एक बार तरंग प्रकट होने के बाद में वो चलायमान हो जाता है और चलायमान होते थे, निरंतर चलायमान रहता क्योंकि उसका जब ऑपोजिट एक्शन नहीं होगा यानी उसका कोई आ, रोकने वाले फोर्स नहीं रहेगा कोई शक्ति प्रदि शक्ति नहीं रहेगी तो वो चलता ही रहेगा ऐसे चल के ये बनता है तो यह शक्ति चक्र में ही परस्पर जो है संबंध करने की भी व्यवस्था उन्होंने बनाई ऐसे करके ये बताते हैं तो वही यहां मनस्पंदन होता है यह मनस्पंदित होने पर मनस्पंदन से प्राण आयत्तता मात्रा यह मनस्पंदन जो है ना वो प्राण के सहित होता है प्राण नहीं है तो मनस्पंदित नहीं हो सकता प्राण ही चल प्राण का प्राण का मतलब जिसको हम एनर्जी कहते हैं वही प्राण है वो चल होता है वो हमेशा हिलता है वो स्थिर नहीं होता इसलिए प्राण जब चलता है तो मन भी चलता है प्राण जब रुकता है तो मन भी रुकता है तो प्राण के रुकने पर मन का रुकना प्राण के चलने पर मन का चलना ये उन्होंने पता लगाया रिसर्च करके इसलिए उन्होंने बोला प्राणायाम करने से मन शांत हो जाता है मन को रोकने के लिए हाँ चले वादे चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे तस्मा सर्व प्रयत्न न प्राणायाम सदा कुरिया ऐसा हड़े हो तो ये चले वादे चलम चित्तम जो वायु चलेगा तो मन चलेगा तो वायु को रोको मन को रोको प्राण बंधना मन ऐसे भगवान रवन महर्षि की भी एक कार्य है तो प्राणबंधन करने से मन लीन हो जाता ऐसा आप करके देखो आपको भी पता चले हाँ वही है नहीं वहां कारण भाव है वो तो कोष में कार्य कारण भाव नहीं वो तो खाली वो आपको ध्यान करने के लिए अलग अलग कोष के बताया कार्य कारण भाव वहां कहीं नहीं है वो तो आकाशवादी है कारण भाव ऐसा नहीं वो पंच कोष में जो है ना कभी भी ऐसा कार्य कारण भाव इत्यादि नहीं समझना है वो वहां आगे कहा आपने तैित्री आगे कहा भाष्यकार ने कि ये तो केवल आपको ध्यान के लिए बताया ऐसा उधर कार्य कारण भाव संबंधित। तो ये यहां क्या है कि मन का परिसन क्यों होता है प्राणायत्त, प्राण होता है प्राण आयत इतना दिखाना यहां इष्ट है कि प्राण यदि बंद हो जाता है मन स्पंदित नहीं होता मन रुक जाता है और एकदम प्राण चला गया निकल गया तो मन फिर काम नहीं कर सकते तो समाधि में भी ऐसा ही होता समाधि में क्या होता है कि प्राण बिल्कुल नहीं चलता ऐसा नहीं होता प्राण बहुत सूक्ष्म चलता है तो जितने सूक्ष्म प्राण को चलाएंगे उतना आपका मन सूक्ष्म होता तो जाए जैसा अभी प्राण चल रहा है तो आप ऐसे धीरे धीरे उसको कम से कम चलाना है तो प्राणायाम करके अभी ऐसा दिखाने से तो आप ऐसे चलाएंगे तो फिर बंद हो जाएगा ऐसा नहीं उसका बहुत अभ्यास करना पड़ता है तो जितना चल रहा है उसको दीर्घ सूक्ष्म कहते वो दीर्घ कर देना मतलब नहीं चलाना ऐसा नहीं चलता ही रहना है धीरे धीरे चलाते गया चलाते गया फिर ऐसा होना चाहिए कि ये रुई होता है ना रुई तो मरने के बाद फिर नाक में रुई रखते हैं, हमने देखा होगा जो मरा हुआ होगा उसका नाक में रुई देख तो ऐसे ही पहले आप रुई रख के अभ्यास करना पड़े मतलब रुई रखने के बाद भी आप जिंदा रहना चाहिए ऐसा अभ्यास कर ऐसा होता तो ये पहले जो है ना रुई को ऐसा हाथ में इधर रख के इधर लाना है ऐसा ये जैसा रुई होता है कॉटन वो कॉटन को ऐसा रखे तो ये अब प्राण चलेगा तो ये हिलेगा तो ऐसा इतना सूक्ष्म होना चाहिए कि वो चले तो भी हिलना नहीं चाहिए रुई जो है स्थिर रहना चाहिए ऐसा अभ्यास करके रुई भी नहीं हिले तो फिर आप रुई बंद कर दो तो भी प्राण चल पाए फिर आप सिद्ध हो जाएंगे हाँ? नाक में रुई रखा तो हाँ? अभ्यास समय लगेगा लेकिन उससे क्या होता है मन बिल्कुल बंद हो जाता है मन रुक जाता है ये पक्का है अब करके देखो कुछ समय बाद बहुत समय नहीं चाहिए अब एक साल अभ्यास करेंगे तो आराम से हो जाएगा थोड़ा तो तबीयत ठीक रहना चाहिए और उसको रहकर के धीरे धीरे अभ्यास करते जाओ समय बढ़ाते जाओ जैसा पहले देखना है कि एक ऊपर जो है आप लेने के लिए मतलब पूरा करने के लिए कितना समय लग रहा है प्रेजक करने के लिए कितना समय लग रहा है सामान्य में वो देकर के फिर वो समय बढ़ाते जाना इसका मतलब कुंभक नहीं करना है कुंभक करके पकड़ के रखने की विधि नहीं वो चलाते रहना है वो पहले पूरा किया तो पहले एक मिनट में किया तो फिर दो मिनट तीन मिनट ऐसा बढ़ा के धीरे से पूरा हो गया फिर धीरे से ऐसा ही जितना पूरा किया उसका डबल कम से कम रेचक में लगना चाहिए ऐसे करके बढ़ाते बढ़ाते बढ़ाते करना है बीच में कुंभक नहीं करना ऐसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे प्राण को बंद करना हो जाए जैसा आप आंग बंद करेंगे प्राण ऐसे बंद हो जाए ऐसा होगा ये तो क्या है ये प्राणायत जो परिस्पंदन है वो मन का रुक जाए तो मन रुक जाएगा रुक जाने के बाद में फिर हो सकता है इसीलिए तो ये सिद्धि दिखाते हैं ना ये नाक में ये रह करके जमीन के नीचे गड्डा बना करके वहां रहते हैं ये भी ऐसे ही है तकनीक और उसमें एक छेद दे, दे देते हैं वो वो छेद हमको दिखाई नहीं पड़ता इसलिए वो आपको लगता है कि वो जमीन के अंदर है जमीन का अंदर करके साइड में एक छेद दे देते दे दे, छोटा सा छेद दे देते उसी से वो वायु लेता रहता है और नहीं कहने कुंभ मेला में सब गड्ढा पहना करके उसमें सोते हैं और उसको बहुत बड़ा ये बोलते हैं योगी लोगों को पहले जमाने में ऐसे सब दिखाते थे तो। आजकल तो ऐसा ही थोड़ा दिखाते हैं पैसा कमाने के लिए लेकिन वो होता ऐसा है कर सकते आप इसी प्रकार पानी के अंदर भी कर सकते है। हैं हाँ खेत मुद्रा भी कर सकते हैं और ये कुंभक आदि प्लावनी आदि है वो भी है लेकिन यहाँ क्या है उसका मतलब नहीं सिद्धि दिखाने का मतलब नहीं क्या मन का स्पंदन और प्राण का स्पंदन में संबंध है कार्य कारण भाव से नहीं है यह स्पंदनात्मक संबंध है इसलिए मन प्राणयो स्वरूप प्रकृति विभाव ये मन और प्राण में स्वरूप से प्रकृति विगृति भाव नहीं है प्रकृति भाव तो अन्य के प्रकार से इसलिए असंभव मुख्य अर्थे शब्दे मनस प्रवृत्ति प्र? विरोधिनी प्राण संसर्ग विशेषे प्राणी वृत्ति लय उपचर्य इसीलिए जो मुख्यार्थ होता है मुख्यार्थ जो शब्द है ये मन प्राण इत्यादि जो कहा उसी में मनस प्रवृत्ति विरोधी मन के प्रवृत्ति के विरोध मान मन के प्रवृत्ति को रोकने वाले जितने भी है वो प्राण संसर्ग विशेष है वो प्राण संसर्ग विशेष में उस प्राण में मन की वृत्ति लय हो जाती क्योंकि अब प्राण आ गया तो मन काम नहीं कर सकता ऐसा इसीलिए उसमें लय कहा जैसा पहले कहा था चक्षु आदि वृत्ति मन में लीन होती है इसी प्रकार मन को चलाने वाला अभी स्पंदन करने वाला कौन है प्राण है तो अभी वो प्राण में लीन हो गया वृत्ति की दृष्टि से कार्य कारण दृष्टि से नहीं स्वरूप लय नहीं है क्योंकि प्राण से मन उत्पन्न हुआ ऐसा कहीं प्रमाण नहीं आता वो मन का कार्य तो कारण तो और है प्राण का कारण और है इन दोनों के अभी ऐसे संबंध हो गया ये चलनात्मक संबंध हो गया स्पंदनात्मक संबंध इसी के कारण ऐसा होता है हाँ ये सूत्र में कहा सूत्र देखिए मन ताण उत्तराधन वो मन जो है ना प्राण में लीन होता है उत्तराद उत्तराद मन आगे का वाक्य आप देखेंगे तो उस वाक्य प्रमाण से ऐसा अर्थ निकलता है तो उत्तर वाक्य को शेष वाक्य को देखना चाहिए ऐसा कहा समधिगत में दांग मनसी संबद्ध इतना वृत्ति संपत्ति विवक्षित पिछले अधिकरण में यह जाना गया कि वांग मनसि संबद्ध दे इसमें वृत्ति रूप वाणी का मन में लीन होना ऐसा ये मालूम हो गया अथ यद उत्तरम अब उसके आगे जो कहा है मनप्राणे ऐसा इति ये जो वाक्य है इसमें की मात्रा भी वृत्ति संपत्ति उदा वृत्ति मत संपत्ति रिथि यहां भी वृत्ति संपत्ति को कहा जा रहा है ये वृत्ति संपत्ति कही जा रही है अथवा वृत्तिमान की संपत्ति यानी वृत्तिमान का लय होना कहा जा रहा है ये कौन सा क्या है ये विचार किया जा रहा है बोले कि ऐसा क्यों आया क्योंकि पहले बता दिया तो आपको फिर उसी में निश्चय कर लेना चाहिए था कहते हैं ऐसे विचिकित्सायाम ऐसे संशय होने पर विचिकित्सा होने पर वृत्तिमत संपत्ति रेव अत्र प्राप्त यह अभी कहते हैं कि वो स्वरूप है वृत्तिमान का ही संबंध होना मतलब मन का ही यहां लय होना स्वीकार करना चाहिए वृत्तिमान को मानने ठीक है क्यों श्रुति अनुग्रह यह श्रुति का अनुग्रह से श्रुति के आशीर्वाद से यानी श्रुति के मार्गदर्शन से ऐसा प्राप्त होता है क्या तत् प्रकृतिगत्वोपत्ते दूसरा क्या है कि ये मन और प्राण में ये प्रकृति विकार भाव भी कहा जा सकता है इसीलिए तो प्रकृति विकार होगा तो नहीं होता है जैसे अन्नमय ही सौम्य मन प्राणमय आपोमय प्राण ये जो वाक्य है इत्यान्न योनि मन आमनती इसमें अन्न कारण वाला मन कहा गया अन्नम योनि ही यहा तन मन अन्न योनी नव से यहां विसर्गा नहीं दिख रहा है अन्न योनी मन जो मन है अन्न का संबंध रखता है ऐसा वो श्रुति में कह रही हैं और अब प्राणम और जल है जिसके योनी जल है जिसका शरीर जिसका कारण ऐसा प्राण को कहा गया आबोमय प्राण है क्योंकि जल पीते रहने से मृत्यु नहीं होगी ऐसा वहां कहा हाँ उनको कहते हैं ना वो श्वेत केतु को कहा कि ऐसा करो इस सूक्ष्म को तुम जानना चाहते हो ना तो पंद्रह दिन तक पंचदशा आहानी माशा भोजन मत करो बोलो काम मीवा यदे जो जल पीते रहो भोजन कुछ भी नहीं करो तो मालूम हो जाएगा क्या ये मन जो है ये अन्नमयम की सौम्य मन ये जो कहादू ने कहा ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये अन्नमयम सौम्य मना होता है अन्न से मन कैसा बनता है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा गुरुजी को बोला तो गुरुजी तो ऐसा सीधा उत्तर नहीं दिया क्योंकि ये थोड़ा सा परीक्षा करके उनको अनुभव करा करके करना चाहिए ये अच्छा होता है तो कोई प्रश्न पूछा तुरंत उत्तर दिया है ना फिर वो सुन करके वो अभी भूल जाता अब ये नहीं भूलेगा इसलिए उन्होंने कहा आपने ठीक प्रश्न किया यह एक सूक्ष्म विषय है अब मन और अन्न में क्या संबंध है भोजन जैसा करता है वैसा मन होता है जैसा भोजन वैसा मन नहीं सभी कहा जाता है लोग भी कहते हैं ये सब शास्त्र प्रमाण से कहते हैं तो अब वो श्वेदक जी ने कहा ये बात मुझे समझ में नहीं आती तो गुरु ने कहा उद्धालक जी ने कहा देखो अब आज से जो है ना पंद्रह दिन तक भोजन मत करो अगर आपको कैसा कोई करेगा तो कह पंद्रह दिन तक एक दो दिन में पंद्रह दिन तक मां से आधा बोल दिया अब पंद्रह दिन तक भोजन नहीं करना फिर क्या करना केवल जल पीते रहना ताकतवान आदमी है जवान है पंद्रह दिन तक नहीं करने से कुछ नहीं होता जल पीते रहो मा मा पीवा बहुत रिस्क है अब वो अपने पिताजी भी है गुरु भी है और शिष्य को कह रहे पंद्रह दिन तक भोजन मत करो अब आजकल के शिष्य होगा तो दूसरे दिन वो चला जाएगा ये गुरु हमको मारना चाहता है कि असली गुरु जी नहीं ऐसा नहीं गया क्योंकि तो उसको पता है ये जितना आंसू है ये गुरु जी जो है हमारे हित में कह रहे हैं तो इसलिए वो भागा नहीं वो रुका रुक करके पंद्रह दिन तक फिर नहीं किया और पंद्रह दिन के बाद आया क्या लग रहे हो ऐसा पूछा तो उसने बोला कुछ नहीं लग रहा तो पंद्रह दिन तक वो नहीं किया तो क्या लगेगा सब अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो उन्होंने कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो ठीक है ऋग्वेद बोलो बोला तो चक्कर आगे रख यदि याद किया था वो कुछ भी याद नहीं आ रहे वो बोले कि कुछ स्मरण नहीं आ रहा सीधा बताया बच्चा है क्या बताए हाँ ठीक है कोई बात नहीं तो तब उन्होंने कहा देखो हो, ऐसा है वो पूरा गया नहीं है अब एक छिंकारी इतना बाकी है इसका मतलब पंद्रह दिन तक नहीं खाया था अगर सोलह दिन तक नहीं खाते तो फिर तो वो छिंगारी भी चले जाती तो बोला एक दिन का अभी बच्चा हुआ है क्योंकि 16 कलाएं हैं चंद्रमा के जो एक पक्ष होता है तो एक पक्ष तक कर सकता है ये ये दिखा रहा और वो जो एक चिंकारी है ना तो सूक्ष्म है अब वो आप तुम सोच रहे हो युगवेद पूरा में याद किया था आप कुछ भी याद नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो मन काम नहीं कर रहा और अन्न खाया नहीं तो मन को पुष्टि नहीं मिली तो मन थक गया मन कमजोर हो गया तो ऐसा करने पर गुरु जी ने कहा अभी एक चिंगारी बची हुई है अब ऐसा कहो फिर कल थोड़ा अन्न खाओ अभी जाकर के अन्न खाओ हो जाएगा फिर जाके अन्न खाया और फिर दूसरे दिन पूछा अभी कैसा है बोलता ठीक है अब बोल सकता हूँ अन्न खाया ना तो वो जो एक चिंगारी था उसको फिर प्रज्वलित किया यानी अन्न डाल दिया तो वो फिर ठीक हो गया ठीक होने के बाद में कहा देखो अब पता चल गया ना वो बोला कि पता चल गया अब क्या बोलना अन्न खाया तो मन काम कर रहा है नहीं खाया तो नहीं कर रहा इसलिए अन्न भाई उनकी सब बोल दिया इसमें क्या और जल इसलिए पीते रहना पड़ा क्योंकि जल नहीं पिए तो वो प्राण निकल जाता जैसा अन्न को मन को हो गया वैसा प्राण को भी हो जाता फिर तो मुश्किल हो जाता उसको आईसीयू में भर्ती करना पड़ता तो इसलिए नहीं किया जल पियो बोला जिस इच्छा से जल पियो बोला तो इसलिए दोनों ज्ञान हो गया कि आबोमय प्राण हा इसका भी ज्ञान हो गया और अन्नमय किस में है इसका भी ज्ञान हो गया दोनों का ज्ञान एक साथ हो गया तब उन्होंने बोला ठीक है आपने जो बोला सही है ऐसा स्वीकार किया था इसीलिए अप्योनिम च प्राणम आपस् अन्नमसजंदा इधर श्रुति ही और दूसरी है श्रुति कहती है कि आपश्च अन्न अस्रजंदा जल ने ही अन्न को बनाया है तो जल और अन्न में कार्य कारण भाव हो गया अदश्च प्राणे प्रलीयते अन्नमेव तदअपुप्रलीयत इसका अर्थ ये हुआ जो जो मन प्राण में लीन होता है अर्थात क्या हुआ कि अन्न ही जल में लीन हो रहा है ऐसा हो यहां तो कहा मन प्राण में लीन होता है लेकिन श्रुदी के आधार पर क्या निश्चय होता है कि ये जो अन्नस्थानीय मन है और जलस्थानीय प्राण है तो अन्नस्थानीय स्थानीय मन जलस्थानीय प्राण में लीन होने से अन्न प्राण में लीन होगा इनका दोनों का कार्य कारण भाव श्रुदी से सिद्ध है इसीलिए अन्न मन मन का वो स्वरूप तो लय ही प्राण में माना जा सकता है इसलिए अन्नम ही मना आपस प्राण प्रकृति विकारयेदादिति इसलिए अन्न मन ये दोनों एक है और जल और प्राण एक है ऐसा मान करके प्रकृति विकार भाव की कल्पना करके ये दोनों को साथ में मिला दिया जा सकता है इसको पूर्ण लय हो जाएगा स्वरूप लय हो जाएगा ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा यही ये अधिकरण करने का कारण है एवं प्राप्त भ्रू आगृहित बाह्य इंद्रिय वृत्ति मन ये मन कैसा मन है वो केवल मन नहीं है जो बाह्य इंद्रिय वृत्तियों को सारे को आग्रहित किया आसमंदा संपूर्ण रूप से सारे वृत्तियों को अपने में मिला दिया गया तो अपने में ले लिया तो ऐसा सभी इंद्रिय वृत्तियों को अपने में शामिल करने वाले जो मन है वो मन वृत्ति द्वारेणवा वो भी वृत्ति के माध्यम से ही प्राण में लीन होता है मन वृत्तियां प्राण में लीन होती है यानी अब मन वृत्ति प्राण स्पंदन रूपात्मक हो जाती है मन वृत्ति आप भी काम नहीं कर सकती ये प्राणायाम आदि में ऐसे होता है वो तो प्राण स्पंदात्मक होकर के प्राण के साथ इसलिए हम प्राणायाम करते समय प्राण में ध्यान देकर के करने से मन एकात्र क्योंकि मन उसमें लीन होता है ऐसे अंदर जाकर के मिल जाते हैं प्राण की गति मात्र का ध्यान हो उत्तराद वाक्याद अवगंतव्यम आगे का जो वाक्य है उस वाक्य से इसका ग्रहण होता है क्योंकि वांग मन से मनप्राणे ऐसा कहा आगे का वाक्य तथा ही अब अनुभव में देखिए सुषुप्त और मुमुक्ष और अभी ये दोनों बराबर हो जाते हैं जो सुषुप्ति में जाते हैं और मुमुक्षु है मरने वाले हैं अभी अभी मरने वाले हैं ये दोनों जो है ना प्राणवृत्तो परिसपंदात्मिकायाम अवस्थितायाम प्राणवृत्ति जो परिस्पंदात्मक है जो श्वास और उच्छ्वास के द्वारा परिस्पंदित हो रहा है और शरीर में भी पूरा परिस्पंदित हो रहा है अब तेज है मन काम नहीं कर रहा विचार काम नहीं कर रहा नहीं है नहीं ऐसा हो, हो गया लेकिन वो तेज है प्राण है चल रहा तो प्राणो प्राणवृत्ति परिस्पंद इसका लक्षण दिया प्राण किसको जानना चाहिए परिस्पंद स्पंदनात्मक जिसको एनर्जी वाइब्रेशंस कहते हैं वही प्राण है जो भी वाइब्रेशन है ऐसा अवस्थितायाम उसके रहने पर मनोवृत्ति नाम ना उपशम हो दृश्य मनोवृत्तियों का उपशम देखा गया है जाना गया है किनके ये दो के जो सुषुप्ति में जा रहे हैं जो मुमुर्सू है। दोनों का ऐसा ही होता है बराबर इसलिए कभी कभी पता नहीं चलते वो मर गया होगा आप, आपको लगता है सो रहा तो जो ये की बराबर दिखता है ना लक्षण में एक जैसा दिखता है इसलिए पता नहीं चलता न मनसहा स्वरूप आपके यहाँ प्राण संभव अदत प्रकृतित्व मन का स्वरूप लय प्राण में नहीं हो सकता कारण क्या है क्योंकि ये प्राण जो है मन के प्रकृति नहीं है कारण नहीं ऐसा नहीं है मन का कारण कोई और है इसमें यह नहीं हो सकता ननु दर्शितम मनसहा प्राण ये पूर्व पक्षी बोलते हैं हमने तो श्रुति देखकर के बताया कि अन्नमयम ही सौम्य मन प्राणो आपोमय प्राण इस श्रुति के आधार पर ये कार्य कारण भाव सिद्ध तो हो सकता है ऐसा हमने कहा था अभी अभी बोलते हैं नए दत् सारण आपने जो कहा है ना सार नहीं है मतलब इसमें इतना जो है दम नहीं हम बोलते हैं दम नहीं है ऐसा धर्म नहीं है नत सारण क्यों न ही प्रणाटिकेना तत्प्रकृत मन प्राणे संपत्ति मरती ये जो आपकी प्रणाटिका है आपने जो मेथ्रोलॉजी बनाया प्रणाटिका मन मेथ्रोलॉजी जो सिस्टम आपने बनाया क्या बनाया पहले तो अन्न और मन का संबंध कर दिया और प्राण और जल का संबंध कर दिया ये दोनों संबंध करने के बाद में फिर आपने उसी से घुमा करके मैंने इनडायरेक्टली वो अप्रत्यक्ष रूप से क्रम से उसमें अन्न और प्राण को मिलाकर के और अन्न और प्राण शब्द से आ, नहीं अन्न और जल शब्द से आ, मन और प्राण लिया और फिर मन को प्राण में लय करके भाव दिखाया ये जो आपकी कार्यकारा है ये मेथ्रोलॉजी ठीक नहीं है इसी सिस्टम में नहीं जा सकता तत्प्रकृतिगतवे न प्राणे प्राण इस ये इस प्रकार से जो प्रणाटिका आपने बनाई है इसी के द्वारा मन को प्राण में स्वरूपलय नहीं किया जा सकता कैसे भी गुमा करके थोड़ी होता है वो साक्षात कारण होना चाहिए तब होगा एवं अभी ही अन्ने मन संबंधेता अफसुच अन्नम अफसुव च प्राण एवं इसी प्रकार से अन्न में मन संबंधित हो जा सकता ये जैसा आपने बताया उसमें तो हो सकता है कि मन कहां संपन्न होगा अन्न में क्योंकि अन्न वम ही में मन और फिर जो है प्राण तो जल में समा सकता तो प्राण को जल में संबंध करना और मन को अन्न में संबंध करना यह तो संभव है यह वाक्य से किंतु उससे आगे संभव नहीं। क्या मन को प्राण में पूर्ण लय करना संभव नहीं है नहीं एक पक्षे प्राण भाव परिणाता मन जायद किंचन प्रमाणम इस पक्ष को मान लेने पर भी मैंने कदाचित हम मान भी सकते हैं तो ऐसा यदि इस प्रणाटिका से हम मान भी लेते हैं तब भी हमें कोई प्रमाण नहीं मिलता क्या प्रमाण नहीं मिलता कि प्राण भाव परिणता प्राण रूप आपन्न जो जल है जो जिस जल की बात यहां हो रही है वो प्राण आपन्न जल है तो प्राण रूप आपन्न जल से मन उत्पन्न होता है ऐसा कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है न प्रत्यक्ष प्रमाण है न शास्त्र प्रमाण है कहीं नहीं होता है कि जल रूपापन्न जो प्राण है उसी से मन उत्पन्न होता है ऐसा कहीं भी नहीं मिला तस्माद न मनसहा प्राण स्वरूपाव्य इसलिए यद्यपि मन का प्राण के साथ संबंध है मन प्राण के ही सहायता से चलायमान होते हैं कार्य करते हैं प्रवृत्ति करते हैं ये सब सत्य है फिर भी मन और प्राण में कार कार्य कारण भाव निश्चित न होने की स्थिति में मन को प्राण में स्वरूप नहीं कर सकता फिर क्या होगा वृत्ति अप्य ये अपीतु शब्दों अवकल्प दे वृत्ति वृत्ति मरो अभेदा उपचार आदि दर्शित ये तो हमने पहले ही बता दिया कि वृत्ति का लय मानने पर भी यहां शब्द का प्रयोग हो सकता है जैसे शब्द का प्रयोग वाणी वृत्ति को लेकर के हुआ इसी प्रकार यहां मन शब्द का प्रयोग मनोवृत्ति को लेकर के हो सकता है चित्त वृत्ति निरोध है वृत्तियों निरोध हो जाता है चित्त का स्वभाव निरोध भी नहीं लय भी नहीं वो तो रहता ही है और रहने पर ही कार्य हो सकता है समाधि अनुभव करने के लिए आपको चित्त की आवश्यकता है सुषुप्ति अनुभव करने के लिए भी चित्त चाहिए चित्त नहीं है तो न समाधि होगी न सुषुप्ति होगी इसलिए चित्त वहां रहता है वृत्ति का लय होगा वृत्ति का लय होने पर समाधि सुषुप्ति दोनों होता है दोनों में वृत्ति लय हो जाता है तो वो दोनों अनुभव में आता है चित्त नहीं है तो नहीं हो सकता चित्त नहीं हो आदमी मर जाएगा फिर तो शरीर वापस आएगा ही कहां समाधि होना है नहीं होगा इसीलिए वो वृत्ति का लय को भी कवि स्वरूप लय कहा जाता है अब क्यों कैसा कि वृत्ति वृत्ति मद और भेद उपचार ऐसा एक नियम है वृत्ति और वृत्तिमान को एक करके बोला जाता वृत्ति और वृत्तिमान एक हो जाता जो काम जो करता है उसी का वो नाम पड़ता है जैसे हमारे जितने भी जाति नाम है ना तो वो कितने सारे है पता नहीं अभी तक उसका कोई आ, पूरे एक ये, ये भी नहीं बनाया कि कितने सारे जाति का नाम है केवल हमारे भारत में नहीं विश्व में कई जगह वो क्या है वो उस वो जो काम करता था जो भी काम करते हैं वो काम को लेकर के उसका नाम हो जाता है और नाम फिर पीछे लगाया जाता है बाद में वो नाम काम छोड़ने पर भी वो नाम फिर रह जाता है हमेशा के लिए उसका सर्टिफिकेट में आ गया ऐसा नाम हो तो वो काम वो करता नहीं है फिर भी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से जोड़ करके बनाते थे वो वृत्ति वृत्ति मान को अलग मान एक मान मानकर उसी क्या प्रकार होगा कौन हाँ है टेलर उनके परंपरा में कोई टेलर रहा हो पक्का है वो विदेश में जितने नाम है जैसे शू मेकर है एक बहुत बड़े जो कार चलाने वाले थे तो शू मेकर उनके पीछे लोग शू मेकर ही थे तो शू का नाम शू मेकर हम सोचते शू मेकर क्यों रखा नाम उनके सर नहीं पैसा होता और जैसे फार्मर है बहुत सारे फार्मर मिलेंगे फार्मर मतलब वो खेती करने वाले थे फार्मिंग करने वाले को ही ऐसा नाम देते तो वो सब जगह है वो करना पड़ता है नहीं तो कैसे पहचान लेंगे तो वो अभी वो नहीं कर रहा है लेकिन पहले करते थे उनके परंपरा में वो सर नहीं माता उसके बिना वो पहचानेंगे नहीं क्योंकि एक नाम का कितने लोग हो जाते अब खाली एक नाम रखेंगे नहीं तो ऐसा एक कानून लाना पड़ेगा कि एक नाम का फिर दोबारा नहीं होगा हाँ, एक ही नाम दुनिया में एक व्यक्ति का एक ही नाम रहेगा सेकंड नेम नहीं होगा ऐसा करके कानून लाया तो फिर ये सब हटा सकता है लेकिन अब क्या है वो हटाने के संभव ही नहीं है दूसरी बात ये है कि उसके पिताजी का नाम दादाजी का नाम गांव का नाम सभी जोड़ना पड़ेगा नहीं तो उस प्रकार से और भी हो सकता है क्योंकि दो पिताजी एक नाम का नहीं होगा क्या ऐसा भी हो सकता है दो बेटे का एक नाम हो सकता है दो पिताजी का एक नाम हो सकता है और गांव का भी एक नाम से कितने गाँव है भारत में एक नाम से कई गाँव है तो अब इसे भी नहीं हो सकता इसलिए सारा कुछ जोड़ना पड़ेगा तब तो जाकर के नाम से आइडेंटिफाई होगा अब तो आजकल हमारा आधार कार्ड आ गया तो बहुत आसान हो गया तो वो तो फिर भगवान का जो आइडेंटिफिकेशन वो रख दिया उसने इसलिए हो गया ठीक का और तब तक ठीक नहीं होने था। भगवान ने जो जो पहचान रखा ना अब ये अंगूठा जो है उसमें लगाना और ये तो भगवान का पहचान है ये जो जो बनाया हुआ ये हमने बनाया नहीं क्यों हम बनाने से उसमें कुछ ना कुछ गोलमाल घोटाला होने वाला था वो उसमें नहीं हुआ भगवान ने बनाया इसलिए वो कभी बदलेगा नहीं आपका तो आप ही का ही रहेगा वो पक्का है आप मरने के साथ वो चले जाए कोई उसको नकल नहीं कर सकते कुछ नहीं और इसी प्रकार आंख का ये जो भी बायो लेते हैं ना ये लोग तो या बायोमेट्रिक्स लेते हैं सो ये सब वैसे के वैसे रहेगा क्यों ऐसा भगवान ने तो सोच समझ करके बनाया क्योंकि भगवान में ही वो कला है आपको बिल्कुल पहचान देकर के बना सकते और वो केवल आपके बारे में नहीं सारे जीव जंतुओं को ऐसे बनाए सबका अलग अलग आइडेंटिफिकेशन देती तो कितने सारे उनके पास कितने बड़े कंप्यूटर रहे होंगे न? सारे प्रोग्राम करने के करेंगे सबका आइडेंटिफिकेशन अलग अलग एक एक पत्ते का भी अलग अलग रहेगा ये जो पत्ते दिख रहे हैं आपको दिखता है एक जैसा लेकिन एक पत्ता दूसरा जैसा होता है, उसने कुछ ना कुछ ने भेद होगा थोड़ा शेप में होगा उसका अंदर का होगा वो बाहर का होगा कुछ ना कुछ होगा वो अलग ही होता डिखटो नहीं होगा बना नहीं सकता क्यों क्योंकि भगवान के सामने जो है ना कभी भगवान को कंफ्यूजन होता नहीं तो उनके पास जो है सब कुछ ठीक है तो तभी तो वो भगवान है वो किसी को और और का और समझ लीजिए तो क्या होने वाला तो ऐसा नहीं होता क्यों कर्म की बात है बहुत कुछ बातें हैं वो जन्म की बात है कितने जन्म होकर के आया फिर वो उसे होता है और कुछ कुछ काम में उनका एक सील भी लगाते डब्बा भी लगा दे डब्बा लगा करके छोड़ देते ऐसा होता है जन्म से किसी का शरीर में कोई दाग डब्बे आते हैं ना इसके लिए बहुत बड़ी कहानी है है? हाँ ये जो है ना वो भगवान लगा करके छोड़ते हैं बोलते हैं इसका कुछ ना कुछ स्पेशल है ये स्पेशल सील वाला है जैसा होता है स्पेशल सील लगा किसी को लगाते हैं वो लोग उसको लोग तो उसको निकालने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, नहीं निकलता है वो वो भगवान ने जो लगा के भेज दिया वो लगा के भेज दिया बस हो गया वो नहीं निकलेगा क्यों कुछ कारण है वो कारण आपको पता लगाना पड़ेगा आपके ऊपर क्यों लगाया होगा लगभग हमारे सभी के ऊपर किसी कुछ लगा होगा क्योंकि तभी तो उनको मालूम होगा ये लोग सब संन्यास लेने वाले हैं ऐसे उनको पहले से मालूम होता तो पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ लगा दे आपका शरीर में कहीं कही ना कहीं कुछ एक मार्क होगा पहले ऐसे कुछ लगा दे। पहले के लिए दे थे क्या, क्या हाँ हाँ वो फिर दौड़ना पड़े अब वो क्या है कभी कभी जो है कभी अंदर कहीं होता है तो मुश्किल है वो कहां पहुंचाए कपड़ा उतार के दिखाएंगे वो मुश्किल होता है इसीलिए वो अभी प्रैक्टिकल नहीं पहले वो भी देखते थे आप जैसा बोल रहे बिल्कुल सही है पहले वो दाग दब्बे को जैसा मिलिट्री में आदि जाना होता है सारा कुछ दिखाना पड़ता था पूरा कपड़ा उतार करके आपका सारा चेक करेंगे कहीं कहीं डब्बा है वो सारा नोट करेंगे कि इसका एक दब्बा है इसका दाग है ये, ये वो तो सारे पहचान होता था बाद में जरूर पड़ेगा तो इसीलिए ये जो वृत्ति वृत्तिमान ये दोनों का एक साथ हो जाने का बहुत कुछ इतिहास है इसीलिए ऐसा होता है कि एक का नाम बोल दिया वो उसी का ही होना ऐसे जरूरी नहीं कि काम से नाम भी होता है नाम से काम भी होता है दोनों हो सकता है तो वृत्ति वृत्तिमान का मतलब ये है ये एक नाम से हो गया इसलिए मन कहने से मनोवृत्ति ऐसा समझना पड़ेगा बुद्धिमान समझ लेंगे ऐसा करके श्रूजी ने कह दिया वांग मैंने संबंधित मानव बोल दिया तो वो लय का वृत्ति को लेकर ले के लय ये काम इस प्रकार ये द्वित मनोधिकरण पूरा हो गया अब इस क्रम में ये सूत वाक्य को लेकर के वांग मन से संबंधित है मन प्राणे मनस्तेजसी तेज परस्याम देवदाय। अब दो भाग बचा हुआ है अब इसके बारे में आगे अधिकरण कहेंगे अध्यक्ष अधिकरण तो मनप्राणे प्राणे प्राणस्तेजसी अब ये तेज क्या है और तेज परस्याम देवताए वो परमात्मा में लीन होना है तो यहां से लेके आगे जाएगा आगे जा करके फिर वहां से नहीं लोगा अब ये तेज परस्यम देवदाया में यह तेज को लेना चाहिए अग्नि को लेना चाहिए अथवा ये जीवात्मा को कह रहे हैं कि लिंग शरीर को कह रहे हैं कि किसको कह रहे हैं ये निश्चय करना है इसके लिए आगे का अधिकरण है क्रम से फिर बाद में उसका सारांश उस बाद में बताएंगे न्याय संग्रह देखिए सर्वे प्राणा इति श्रुते अभिगमन शब्दात ये ब्रदारणिक उपनिषद पर जाते हैं बृदारण्य उपनिषद में चतुर्थ अध्याय के तृतीय पाद जिसका नाम है ज्योतिरा ज्योतिर्ब्राह्मण ज्योतिर्ब्राह्मण और उसके बाद शारीरिक ब्राह्मण दो ब्राह्मण आता है ज्योति ब्राह्मण के अंतिम मंत्रों में अंतिम खंडिका है उनमें ये शरीर उत्क्रमण के संबंध में विचार किया जो अभी हम विषय विचार कर रहे हैं वहां ऐसा एक वाक्य आया तद्यथा राजानम प्रयासंत मुग्राह प्रत्येन सह सोद ग्रामण्यों ऐसा एक राजा है वो राजा अपने महल से बाहर कहीं जाना चाहता है घूमने के लिए जाना चाहता है या कोई और जगह पर कोई कार्यक्रम में जाना चाहता है तब क्या कहेंगे करेंगे जैसा राजा जा रहे है ये बोलने से ही उनके साथ वाले राजानम प्रधि या या संतम वो जाने की इच्छा कर रहा ऑर्डर दे दिया हम आज उधर जाएंगे ऐसा बोल दिया तो बाकी जो उग्र प्रत्ये उनके जो साथ में सेवा में रहते हैं जो उनके सेवक होते हैं जो भृत्य होते हैं इत्यादि योगी होते हैं आ, वो सारे उग्राह्रत्य जो क्षत्रिय होते हैं उनके अंगरक्षक होते हैं ये सारे जो है तैयार हो जाएंगे सुदक ग्राम्य उनके जो ऑफिसर्स होते हैं ऐसे हिसाब किताब देखने वाले और मंत्री तंत्री इत्यादि जो भी होता है सारे लोग एकत्र होकर के राजा के साथ जाने के लिए तैयार हो जाएंगे तभी राजा जाते हैं राजा अकेला नहीं जाता ऐसा ही हमारे यहाँ राजा है कौन है ये जीवात्मा जीवात्मा तो राजा है ना ये सारे शरीर को चलाता है उनके पास बहुत सारे चीज कितने सारे इसमें जो है कार्य करते अवय कितने सारे हैं पूरा प्रबंज है इनके पास तो ऐसा जो जीवात्मा है वो जाने के लिए तैयार हो रहा है बोला कि यहाँ का काम हो गया अब ये जो महल ठीक नहीं ये महल को छोड़ देते हैं दूसरे महल पकड़ लेते नव द्वारे देवी देही नै व गुर नव वाला पूरा है अब ये पूर्व जो है ना खराब हो गया ये अभी नहीं हो सकता कारण एक तो जर्जर हो गया पुराना हो गया तब दो बुढा हो गया तो छोड़ना पड़ेगा अथवा कोई एक्सीडेंट आदि हो गया वो काम नहीं कर रहा वो टूट फूट गया रहने लायक नहीं ऐसा करके जीवात्मा निश्चय करता है आप तो जाना है ऐसा निश्चय करता है निश्चय करने पर क्या है एवमेव ये वाक्य वा है एवमेव इम ये जो आत्मा है जीवात्मा ये जीवात्मा लिंग शरीर सहित जीवात्मा को यहां से निकलने निकलना है तो अंधकाले अंधके समय में ये तो तभी निकलेगा अंधके समय में बीच में नहीं निकल सकता राजा तो बीच बीच में घूम करके आ सकता है ये ऐसा नहीं कर सकता वो सिद्धि प्राप्त करनी पड़ेगी योग साधना करके बीच में शरीर से निकल के घूम करके आने की सिद्धि प्राप्त करना पड़े वो उन्हें अच्छा है कि आप कहीं कहीं बीच में जाके आके फिर शरीर में प्रवेश कर सकते सिद्धि है पर गाय प्रवेश होता है ऐसा है नहीं ये तो सामान्य है तो इसलिए आप निकलता है तो फिर अंतकाल में निकलेगा निकलेगा तो निकलेगा पर वापस नहीं आ सकता ऐसा होने पर सर्वे प्राणा अभिसमायंती सारे इंद्रिया इनके साथ जुड़ जाते हैं जैसे उनके जो अंगरक्षक सेवक आदि सारे राजा के साथ जुड़ते हैं ऐसा ही ये राजा निकल देव सारे जुड़ जाते हैं ऐसा अब वहां फिर आगे अन्यत्री कहा है कि ये जब जाते हैं ऊपर तो वहां उनको स्वागत करते हैं आइए आइए आप बहुत बड़ा महाराजा महाराजा आ गया आइए बैठिए ऐसा करके वहां स्वागत करते हैं ऐसा बोलता है तो फिर जाके वहाँ रहता यदि अच्छा कर्म किया हो तो अच्छा स्वागत होगा चाय पानी सब बढ़िया खिलाएंगे और नहीं तो फिर जैसा कर्म है वैसा स्वागत होगा तो इसलिए वो ऐसा कर्म किया हुआ तो उस हिसाब से करेंगे ऐसा काम तो ऐसा स्वागत करके लेके जाएगा इत्यादि वहां पर नहीं तो ये लय अभी समागमन शब्दा यह अभी समागम साथ में निकलना होगा वो कब है तम प्राणो अनुत्ती जो जब होता है ऊर्ध्व श्वास को ऊपर की ओर खींचता है मान उदान वायु की ओर खींचता है तब उनके साथ में सारे प्राण आदि साथ में निकलते हैं प्राणम अनुत्क्रामंत तम उत्क्रामंतम को उत्क्रमण करता है तो प्राण साथ में निकलता यदि आत्मा अनुगमन लिंगा ये आत्मा के साथ प्राण आदि अनुगमन करते हैं ऐसा लिंग मिलता है अब हम अम, हमारा क्या हुआ वाणियादि इंद्रिय मन में लीन हो गया और मन को अभी तेजस में लीन होना और प्राण में लीन हो गया और प्राण को अभी तेजस में लीन होना तो तीसरे स्थिति पे है वो अंदर चला गया अभी वापस नहीं आए इसलिए प्राण आत्मनि लये अवगति प्राणस्त अवधान श्रुतिम बाधित्व तो ये प्राण को प्राण में मन लीन हो जाने पर अभी प्राण का लय तेज में करना प्राण का लय तेज में करना अब इसके बाद बीच में तेज को छोड़ करके जीवात्मा के बारे में कथन नहीं है इसलिए तेज श्रुति को बाध करके यानी तेज शब्द से यहां आत्मा को लेना चाहे तो उसको बाध करके उभय विध श्रुतियानुग्रह आया दोनों प्रकार के श्रुति को एक साथ करने के लिए जो वृदारण्य में आया वो आत्म शब्द का प्रयोग के साथ आया और अन्यत्र जहां वृदारण्य में आगे जाके प्राणम अनुत्मंदी ये भी स्मृति है और यहां भी प्राण जो है तेजस में लीन होता है इन दोनों का एक समावेश करने के लिए दोनों को समन्वय करने के लिए जीवे प्रलिता ऐसा अर्थ करेगी यहां तेज में लीन होने का अर्थ करेंगे वो जीव में लीन होता है जीव के साथ एक हो जाता जीवेन सह प्राण से तेजसी वृत्ति लया है और जीव के साथ फिर प्राण में इसका वृत्ति लय हो जाएगा मन का मन का प्राण में हो गया तो प्राण जो है अब तेज में होना है तेज के साथ में हम जीवात्मा को भी लेंगे तो प्राण जो है जीवात्मा में लीन होगा वो तेज में लीन होगा वो दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे एक होगा तो क्या होगा जो लिंग शरीर है वो श्रेष्ठ रहेगा इस स्थिति के बाद में फिर वो वापस नहीं आता क्योंकि प्राण आगे जाकर के लय हो गया तो प्राण की वृत्ति पूरे समाप्त हो गया प्राण कोई कार्य नहीं करता और एकदम वो शरीर ठंडा पड़ जाता है, इसलिए वो तेज शब्द का प्रयोग किया तेज में लीन हो जाता तो प्राणस तेजसी वृत्ति लय हा उसका वृत्ति लय हो जाता है तो संसर्ग का विशेष हो इस प्रकार से यहां इस अधिकरण में ये तेज शब्द के अंतर्गत स्वा, आत्मा को भी स्वात्मा को जीवात्मा को भी वहां जोड़ दिया और वो फिर वो तेज जो है परस्य हम देवदाय लीन होगा है ये आगे बताए ओ पूमद पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्णस्य पूर्णमादा पूर्ण